शिक्षक जगत पढ़े बालिका करियो जियारा अरे रामू काका नमस्ते टीचर जी नमस्ते कैसे हो बड़े दिनों से दिखाई नहीं दिए बस ठीक हूं अरे क्या हुआ बहुत दिनों से आपकी बिटिया कमला स्कूल में नहीं दिखाई दे रही वो तो अच्छी भली छठी कक्षा में पढ़ रही थी क्या बताऊं टीचर जी हु? उसकी मां बहुत बीमार हो गई थी अरे कमला ने दिन रात उसकी सेवा की हम्म अब उसकी मां की तो तबीयत ठीक हो गई मगर उसका स्कूल छूट गया बिचारी का अरे अब वो बड़ी भी हो रही है उसे दूर स्कूल भेजते डरता हूं टीचर जी कैसी बातें करते हो रामू काका इसका भी एक हल है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हम्म हम क दुर्गा गांधी आवासीय विद्यालय हम जहां अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे वाले वर्ग की लड़कियों का दाखिला किया जाता है बस लड़की का 5वे पास होना जरूरी है और तुम्हारी बेटी तो 5वी पास कर चुकी है जी लड़कियां वहीं रहकर पढ़ती हैं उन्हें दूर इलाकों से रोज आना जाना भी नहीं पड़ता अब वो तो ठीक है टीचर जी सिर्फ दाखिले से क्या होगा हुँ? खाना पीना कपड़े किताबें अरे तुम्हें यह सब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रामू काका क्योंकि यह सब मुफ्त में दिया जाएगा हां मुफ्त में दिया जाएगा और जब तुम्हारा मन करेगा उससे मिलने का तो मिल भी लिया करना अच्छा हां तो क्या टीचर जी मेरी कमला फिर से पढ़ सकेगी ना हाँ और एक दिन आत्म निर्भर भी बनेगी अच्छा धन्यावाद टीचर जी मैं कल ही उसका दाखिला करवाता हूँ अरे कल क्यूं आज अच्छा टीचर जी आ, आज ही करवाता हूँ पढ़े बालिका करे उजियारा खुशहाल बने संसार हमारा